गुरुवर के साथ राम लखन यो जनवासे में आते हैं रविभूम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लगन में आते हैं अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नवन गुरु से शिष्यों का अत्यंत प्रेम से पगा हुआ मिलन पिता से पुत्र का बोले जब वे अपनी संपत्ति संभालो अब फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं सब भात पर खालो अब तब कहा अवध पति ने हंस कर दे अभी चुकाई होगी नहीं जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं इतने में बोल वशिष्ठ उठे अब प्रश्न भाव बढ़ने का है सस्ते छूट सकते नहीं मुने वह लेन देन दुगने का है कौशल्या की राजसभा ही में निबटेगा यह लेना भगवन जिस जगह हाथ पकड़ा है उनका बस वही छोड़ देना भगवन इस प्रकार हो रहे थे मोद भरी जब बात बिज बोले अब ने गहो तो फिर चढ़े बरात ब्राह्मण मंडल ने स्वस्थ सहित दुल्हा का कर कंगना बांधा, जामा पट का पहना कर फिर तिर और सेहरा बांधा, नख तक साजों से सज कर अब अवध बिहारी साजे हैं कवि के जग के छविहार गई, चतुरानंद रतिपति लाजे हैं विधपूर्वक होने लगे जभी खेत की रीत गायक गण गाने लगे सुबह सर पर गीत आई सेहरे की घड़ी गायन क्यों सेहरा मनहरन तुमको सदा शुभ हो मनोहर से हरा बंद के इक तार में इतरा गया फूलों का समूह आँख के सामने ही चढ़ गया सिर पर सिहरा जिसे बलिको था चला उसको छुपा रखा है आज फूला न समाता है ये गज भर से हरा नील अंबर के सदस्य श्याम सलोने मुख पर चमका तारों की तरह फूलों का ज़ेवर शहरा पोए शब्दों के सुमन तार सुरत का लेकर सार धालाई स्वयं ही बना सुंदर शहरा काम बहुरूप में बलिहार हुआ राधे राध्याम हो रहा वर पे है इस भारती नछावर शहरा आई शहरे की घड़ी गाए न क्यों कर शे हरा मनहरन तुमको सदा शुभ हो मनोहर से हरा आई सहरे की घड़ी गाए न क्यों कर शे हो गया खेत का टहला भले प्रकार मिथिला की भेंट थी तय अगणित अपार चढ़ने को बरात के जो ही हुआ विधान बाजो में बजने लगा सुंदर मंगल चढ़े ब्याह के बाज पर गरुण ध्वज जब आज प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज अपने मन के बाज को प्रभु इस भांति न चाय तड़ित तारयुत मेघ मनु केकी को थिर काये विधि शिवाधिया सभी जान समय अनुकूल जहराघव कहते हुए बरसाते थे जब वर बरात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था उत्साह कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह यही तो है दर्शक बिन्दों के दल बदल घिर घिर उमड़े बाजारों में चपला से अबला छाज रही छज्जो छतों चौबारों में तेबी पुरवारी जगह जगह जग बारात रोक ही लेते थे नजरे बेटे नाना प्रकार बरियाए सबको को देती थी मानो कहता था प्रजा तरबस तुम पर बलिहारी है मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है इस प्रकार देती हुए सबको मोदय पार आ पहुँचे बारात वह राजमहल के द्वार तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत गाने लगी सुहागने सुंदर मंगलगी आए हैं अवध कुमार आए हैं अवध कुमार मिले हैं सुब घड़िया आए हैं अवध कुमार पचरंग पाग पे मोर सुहावे हा सुहावे आए हैं अवध कुमार नीली है शुभ घड़िया चेहरे पर छाई बाहर खिली है सब कलिया चेहरे पे छाई बाहर खिली है सब कलिया माथे पे मुकुट हाथ में कंगना हाँ हाथ में कंगना आए हैं अवध कुमार मिली है शुभ घड़िया गलमुतियन के हार तड़ित जैसी लड़ियां शाम श्याम गात पे जाम जरी का हाँ जाम जरी का पटुका दलित निहार चकित भइयखियाम राधे श्याम ये अनुपम शोभा अनुपम शोभा निरख निरख जब नी बने पे जायारिया आए हैं अवध कुमार मिली है शुभ घड़िया पंचरंग पाग पे मोर सुहावे हा द्वारे पर जब हो चुका पर छन भले प्रकार मंडप के नीचे तभी राजे राज कुमार। कदली के सुंदर खम्भों में मड़ियों के साज सज रहे थे जिनके प्रकाश थे अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे पत्तों में रत्न प्रकाशित थे पुष्पों में हीरे सोहे थे जोरसियों राजाओ समेत मुनियों के मन को मोहे थे रचना मंडप की देख देख थक गए नेपाल अयोध्या के सत्कारों से मिथलेश्वर के थक गए नेपाल अयोध्या के डोले संधि संबंधि ने पूरा संबंध कर दिया है नाते में तो बाधा ही था आदर में मोल लिया है विस्वामित्र वशिष्ठ को पुनपुन पुन ना कर माथ मिले सभी बारात से सादर मिथिला नाथ राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमा एन भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नये